देवी भागवत दूसरा स्कंद कद्रू ने कहा सुमुखी मेरी समझ से तो यह अश्व काले रंग का है बात ठीक है अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ सूर्य कहते हैं उस समय कद्रू के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे उन अपने सभी पुत्रों से कद्रू ने कहा तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपटकर इसे काला बना दो कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी तब माता कद्रु ने उन्हें श्राप दे दिया कि जनमेजा के यज्ञ में आग धड़कती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली माता को प्रसन्न करने के लिए वे उस घोड़े की पूछ में जाकर लिपट गए अतः वह अश्व काले रंग का दिखने लगा अब कद्रो और मिलता दोनों बहने एक ही साथ गई और घोड़े को देखने लगी वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था यह देखकर विनिता का मन संताप हो उठा उसी समय विनिता के पुत्र गरुण आए गरुण में असीम शक्ति थी वे सर्पों को निगल जाते थे माता को दुखी देखकर उन्होंने पूछा माता तुम क्यों अत्यंत खिन्न हो मुझे ज्ञात होता है मानो तुम रो रही हो तुम्हारा एक पुत्र मैं और दूसरा सूर्य का रथ हाँकने वाला अरुण ये दोनों जीवित हैं पुण्यमयी माता हम दोनों के रहते हुए तुम्हें दुख भोगना पड़े तो हमारे जीने को धिक्कार है उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ हुआ जो माता के दुख को दूर न कर सके माता मुझसे अपने संताप का कारण बताओ मैं अभी तुम्हें सुखी बना देता हूँ वीणता ने कहा पुत्र मैं सौत की दासी बन गई हूँ क्या कहूँ ऐसी विपत्ति व्यर्थ ही मेरे सिर आ पड़ी है वह शौत मुझे आज्ञा देती है कि तू मुझे कंधे पर चढ़ा कर ले चल पुत्र इस समय यही मेरे दुख का कारण है गरुण बोले माता मैं उसे वहाँ अवश्य पहुँचा दूँगा जहाँ वह जाना चाहती है कल्याणी तुम शोक मत करो तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देता हूँ ब्यास जी कहते हैं इस प्रकार गरुण के कहने पर विनता कद्रो के पास गई महाबली गरुड़ भी माता विनता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए उन्होंने पुत्र सहित कद्रु को कंधे पर उठा लिया और समुद्र के उस पार चल पड़े वहाँ पहुँच कर जाने पर गुरु ने कद्रु से कहा माता तुम्हें प्रणाम है मुझे निश्चिंत मुझे निश्चिंत रूप से यह बताने की कृपा करो कि मेरी माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी कद्रु ने कहा पुत्र तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले आकर मेरे लड़कों को सौंप दो जो करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्र उद्धार कर सकते हो व्यास जी कहते हैं कद्रु के इस प्रकार कहने पर पक्षराज महाबली गरुण तुरंत इंद्रलोक चले गए वहाँ उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर विमाता कद्रु को दिया इनके इस प्रयास से माता बिन्ता ने संदेह दासी भाव से मुक्त हो गई जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया उधर गरुड़ के प्रभाव से विनता तो दासी भाव से मुक्त हो ही गई थी वहाँ कुशाएँ बिछी हुई थीं सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे कुशाओं की नोक बड़ी ही तीक्ष्ण थी उसका स्पर्श होते ही सर्प दो जीव वाले हो गए माता कद्रु ने अपने जिन पुत्रों को श्राप दिया था वे वासुकी प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और साप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा वासुके जरतकारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि है उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम नौ की रक्षा करेगा आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी इसमें कोई संदेह की बात नहीं है ब्रह्मा जी की वह कल्याणमय वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनयपूर्वक मुनि को सौंप दिया उस कन्या का नाम भी जरतकारु था जरतकारु मुनि ने उसे अपने समान नाम वाली जानकर वासुकी से कहा जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा इस प्रकार वचनबद्ध करके स्वयं मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया कन्या सौंप कर वासुकी इच्छानुसार अपने घर की ओर चल पड़ा